मैं रविंद्रैन आप सुन रहे हैं 90.4 नाइन्टी रेडियो मधुबान पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति तुमने सब कुछ भगवानी नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबान 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और आज के शो में हमारे साथ विशेष डॉक्टर डॉक्टर मनीष कुमार जी उपस्थित हैं और बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं कृषि वैज्ञानिक है और काफ़ी समय से कृषि में काम कर रहे हैं और ख़ास करके औषधि पौधों के बारे में और मिट्टी और पानी का जो परीक्षण है जो करंट सिचुएशन में हम सभी लोग इन सभी चीज़ों को कर रहे हैं खास करके किसानों को इसके लिए अभियान भी चला के उनको जागरूक किया जा रहा है कि भाई आप अपना मिट्टी और पानी का टेस्ट करा के उसके बाद खेती करें तो फिर आपको लाभ मिलेगा तो आई इन सभी बातों को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मनीष कुमार जी से विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनीष कुमार जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है धन्यवाद नमस्कार ओम शांति जैसा हमारे रमेश भाई जी ने बताया कि आज का जो वर्तमान परिवेश है जी जी जी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जल एवं मृदा का संरक्षण के साथ साथ जो हमारी वनस्पतियाँ हैं उनका हमारे किसान भाई और जो हमारे रूरल में लोग रह रहे हैं वो किस तरह से उपयोग करेंगे और अधिक लाए आय जो हमारी भारत सरकार की गाइडलाइन भी है कि अपनी आय को दोगुनी करें उसके लिए हम मैं वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में निदेशक कृषि निदेशक प्रशासन के पद पर रहते हुए विभाग में कृषि वानकी और भूमि संरक्षण तथा जल प्रबंधन में शोध कार्य कर रहा हूँ और <laughs> ये लगभग 26 साल मुझे वहाँ पर हो गए हैं तो वर्तमान है? में जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको खास तौर से जो प्राकृतिक संसाधन और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है नहीं, नहीं। उसके परिवेश में किस तरह से अपनी खेती को करना है जिससे कि जो हमारे संसाधन सीमित हैं उसमें अधिक से अधिक हम लाभ प्राप्त सके। कर सकें तो आज के समय में आ, जो हमारे औषधीय एवं सगंधीय पौधे हैं जिनको मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहते हैं इनकी मात्रा पहले जंगलों से हमारे आती थी और उनकी क्वालिटी उसी पर डिपेंड करती थी पर वर्तमान समय में लोगों की आवश्यकता को देखते हुए जैसे रो, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता बढ़ी है साथ ही साथ हमारी विभिन्न बीमारियां भी आई हैं तो उनको देखते हुए हम प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ रहे हैं और इसके लिए जो हमारे औषधीय और सगंधीय पौधे हैं वो पहले हम जंगल से लेते थे लेकिन अब कॉमर्शियल कल्टिवेशन जो की आवश्यकता है जिससे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ कमा सके डॉक्टर मनीष जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को काफ़ी आपसे जो है आपकी बातें सुनकर आज जगी होगी कि क्या है मेडिसिनल जो औषधि पौधे हैं उसको कैसे लगाया जाता है उसके क्या रूपरेखा होगी ये थोड़ी सी जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हो गई होगी और मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि फैमिली में कौन कौन है हाँ ये हमारे साथ आ, हमारी पत्नी भी आई हुई हैं यहाँ जो हमारा ये ग्लोबल सम्मिट हो रहा है जी जी जी जो सितंबर सत्ताईस से एक अक्टूबर तक है इसमें भी हमने प्रतिभाग किया इससे पहले मानसरोवर में यौगिक खेती कैसे करेंगे और उससे किसान भाई हमारे कैसे लाभ उठाएंगे वो भी हमने सेशन पाँच चार दिन का यहाँ पे प्रतिभा किया था और इस तरह से जो हम अपने क्षेत्र में किसानों के लिए काम कर रहे हैं और किसान भाइयों को दो तीन बातों का भी ध्यान देना है जो औषधीय और सगंधीय पौधे हैं उनकी जो पौध लेना है उनको जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कहते हैं वो सही जगह से लेना है दूसरी चीज उसके विपणन की व्यवस्था क्योंकि जो हमारे धान गन्ना गेहूं की फसलें हैं उनको हम सीधे प्रयोग कर लेते हैं जबकि जो हमारी औषधीय फसलें हैं उनका प्रोसेसिंग इतना अच्छा नहीं हो पाता है इसकी वजह से उनका विपणन की व्यवस्था अगर हमारी अच्छी होती है तो निश्चित रूप से हमें फ़ायदा होगा और इसमें नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भारत सरकार की एक संस्था है जो छूट भी प्रदान करती है हमारे किसान भाइयों को अच्छा, अच्छा अगर वो दो एकड़ में अगर खेती करते हैं सपोज अश्वगंधा सर्वगंधा एलोवेरा या अन्य जो हमारी फसलें हैं और साथ ही साथ पामा रोजा ग्रास है लेमन ग्रास है तो इनका बहुत सारी दवाइयों में भी प्रयोग होता है तो ये जो सगंधीय पौधे और औषधीय पौधों के लेते हैं अगर विपणन व्यवस्था हमारी हो जाती है तो निश्चित रूप से जो भारत सरकार और सरकारों का जो देश है हम किसानों की आय भी दुगनी कर पाएंगे और ये एक विशेष बात यह है कि इसमें जो पानी की मात्रा है वो कम लगती है अच्छा और ये कम उपजाऊ भूमि में भी हो जाते हैं जिस तरह से सीमांत भूमि है हमारी तो बहुत उर्वरा शक्ति वाली भूमि में ना करके जो सामान्य भूमि है और कम वर्षा या असिंचित दशा में भी इनमें अश्वगंधा को ले लेते हैं और अश्वगंधा ऐसा पौधा है जिसकी पंचांग के रूप में इसका तना पत्ती लीप जड़ सभी प्रयोग होते हैं फल भी प्रयोग होते हैं लेकिन तो, इसको पशु वगैरह खाते हैं क्या इसको पशु नहीं खाते हैं <laughs> तो ये और फायदा है जैसे तुलसी हम अपने घर में प्रयोग करते हैं इसी तरह से औषधीय पौधे हैं एलोवेरा है खास तौर से देख रहे हैं आप हाँ। कि सामान दवाइयों में बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट मार्केट में भी आ रहे हैं तो उनकी हाँ। मांग भी बढ़ गई है तो उनकी मांग बढ़ने से किसान भाइयों को जो हमारी फसलें कर रहे थे उसके साथ साथ इनका समावेश कर लेंगे तो अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो जाएगा क्या बात है क्या बात है डॉक्टर मनीष कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान और गुजरात के किसान जो सुन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कत होती है हमेशा पानी नहीं मिलता है तो ऐसे में ये औषधि पौधा अगर वनस्पति जो आपने बताया अश्वगंधा अगर ये लगाना चाहें तो इसकी विधिवत अगर परीक्षण वग़ैरह कुछ मिलता है ट्रेनिंग वगैरह कुछ देते हैं कि क्या है? इसमें कई संस्थान ऐसे हैं जो ट्रेनिंग देते हैं इसके अलावा जो प्रदेश सरकार के यहाँ उद्यान विज्ञान विभाग है उनके यहाँ जिला उद्यान अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी होते हैं वो भी देते हैं इसके साथ साथ जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे चार हैं कानपुर फैजाबाद मेरठ इसी प्रकार के राजस्थान में उदयपुर में है और आपका कोटा में है गुजरात में आनंद में है तो इस तरह से जो कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने सभी में अब कृषि वानकी के महाविद्यालय खुल गए हैं उनमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो किसान भाई इस पे संपर्क कर सकते हैं और अगर किसान भाई को किसी को और ज्यादा जानकारी की आवश्यकता हो तो भारत सरकार की एक हेल्पलाइन भी चलती है पंद्रह इक्यावन तो उस पर वो बात कर सकते हैं और किसी भी वैज्ञानिक से नहीं। नहीं। इस पर बात की जा सकती है कि हमें फसलों और दिए फसलों की खेती करनी है और हम लोग इसकी पौध भी जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं जी जी जी। जिससे कि उनका उत्पादन अधिक हो तो वो भी करते हैं और एग्रोटेक्निक्स अच्छा जो कृषिकरण कैसे करेंगे तो उसकी पूरी जानकारी दी जाती है तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आपने कहा कि टेक्निकली इन चीज़ों को आप करवाते हैं तो इसमें जो जैसे समझो मेरे पास एक एकड़ जमीन है और उसमें मुझे पूरा ही ये अश्वगंधा का प्लांटेशन करना है तो इसमें कितनी लागत वगैरह क्या आएगा अप्रोक्सी थोड़ा सा बताइए। इसमें जो हमारे किसान भाई हैं, दो तीन जुताई कर लेंगे और जुताई करने के बाद इसको दो तरह से लगाया जा सकता है। अच्छा, एक तो सीधी बुआई की जा सकती है और अगर सीधी ये जो इस समय समय चल रहा है रवि की जो फसल आ रही अक्टूबर नवम्बर तो अक्टूबर नवम्बर के महीने में इसको आराम से बोया जा सकता है तो इसके बोने के दो तरीके हैं या तो आप बहुत 200 सौ स्क्वायर मीटर की क्यारी में डाल कर और उसको रोपण कर लें या उसको सीधे खेत में बो दें हैं हम लोग सीधे खेत में बो लेते हैं और इसकी तैयारी करने में और बहुत ज्यादा खाद पानी की जरूरत नहीं होती है इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद और कुछ बर्मी कंपोस्ट दो क्विंटल पंद्रह से बीस क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देते हैं और इसकी हम बुआई कर देते हैं करीब पैंतीस किलोग्राम बीज इसका लगेगा और इसकी जो फसल है छ से आठ महीने में हमारी तैयार हो जाती है तो इसका जो बीज है जो जिसको सीड कहेंगे वो भी बिकता है और इसका पूरा पौधा और जड़ें भी बिक जाती हैं अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार के किसान भाइयों को छह महीने में छः सात महीने में करीब पैंतालीस से पचास हजार तक की आय प्राप्त है एक्टर आय प्राप्त होती है और ये खास तौर से कुछ जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं प्रबंधन की जो तकनीकी हैं उसको भी प्रभावित करता है अगर इस खेती को अच्छे तरह से करेंगे वो और इसकी जो बुआई है जैसे बारानी दशा है या पानी की कम मात्रा है तो वहाँ पर ये रिज में भी बुआई कर सकते हैं हम्म रिज और फरो मेथड जो होता है उसमें जो पानी है वो कम उड़ता है हम्म हम्म तो और नमी का संरक्षण ज्यादा हो जाता है जी जी तो इस तरह से ये 40 से पैंतालीस हजार रुपये प्रथ हेक्टर के हिसाब से किसान भाई इससे आमदनी कर सकते हैं अच्छा अच्छा और जैसे अभी एक एक के लिए कुछ कैलकुलेशन अंदाज बता सकते हैं हम लोग उनको एक एकड़ के लिए जो हम एक हेक्टर की बात कर रहे हैं हु। उसमें दो दशमलव पांच से अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो एक हेक्टर का आ जाएगा चार हजार स्क्वायर मीटर होते हैं और एक हेक्टर में दस हजार स्क्वायर मीटर होते हैं तो इस तरह से चौथाई समझ लीजिए तो दो दशमलव पांच का अगर भाग कर दें तो आ जाता है तो इस हिसाब से अगर एक हेक्टर में देखें तो बीस हजार के आसपास पंद्रह से बीस हजार और ये इस पर करता है कि किसान भाई हमारे किस तरह से खेती कर रहे हैं बीज कहाँ से लाए कौन सी प्रजाति ली है उन्नशील प्रजातियाँ इसकी हैं एक सेंट्रल एरोमेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में वहां से भी मिल जाती हैं और बाकी सभी कृषि विश्वविद्यालयों के पास है मध्य प्रदेश में मंदसौर जगह है वहाँ इसकी बहुत अच्छी मंडी है दिल्ली में भी मंडी है इसकी तो इस तरह से बिक्री की भी बहुत ज़्यादा अब समस्या नहीं रह गई किसान भाइयों को तो इस तरह से वो कर सकते हैं साथ ही साथ एक सतावर का पौधा है जो हमारे उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं और उसका भी काफ़ी तराई की जो क्षेत्र है उसमें आसानी से हो रहा है खेत के चारों ओर लगा लेते हैं और अपनी फसल के साथ साथ 22 महीने में अतिरिक्त लाभ उनको शताब्द से भी मिल जाता <laughs> है। ये एक फ़ायदा है तो इस तरह से औषधीय फसलों को वो खेत के चारों ओर या बीच में लाइन में लगाकर भी ले सकते हैं क्या बात है डॉक्टर मनीष कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे किसान भाई जो खास सुन रहे इस वक्त कार्यक्रम को उनके लिए औषधि पौधा जो है अश्वगंधा अगर लगाते हैं तो उनकी आयु भी बढ़ेगी और इसमें ज़्यादा लागत नहीं लगेगी क्योंकि ये बिना पानी के टाइम पे भी पानी इसको उतना नहीं लगता जितना हमें और फसलों को लगता है और ये एक मेडिसिनल प्लांट है इसीलिए इसमें इनकम भी आपका रेगुलर रहेगा मुझे लगता है किसी भी एजेंसी को अगर वो एक बार कंपनी के साथ टाइप हो जाता है तो रेगुलर आप इस पौधे को जो है उगा के या इसका जो है जो भी चीज़ें हैं इसके हर चीज़ आपको जो है पत्ते भी और जड़ भी सब कुछ काम आएगा सारा काम तो आता सारा आता ही काम के रूप में इसको प्यूं हाँ तो वो सारी चीज़ें इसमें हर जगह पर आपको इनकम है तो इसीलिए आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ा सा टाइम जरूर दें इसके लिए आप समय निकाल के कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए या यूनिवर्सिटी में जहाँ भी इसकी ट्रेनिंग होती है एक हफ़्ते भर का ट्रेनिंग आप ज़रूर लें ताकि आपको अच्छी तरह से इसका काम करने के लिए सुविधा हो और आप अच्छी तरह से करें और दूसरे किसानों को भी जगाएं तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रीड मत वन सुनते रहो मुस्कराते रहो I made you beautiful. पी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डॉक्टर मनीष कुमार जी हमारे साथ हैं और कानपुर से आए हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल कानपुर से पधारे हुए हैं और रिसर्च में उनका बहुत रुचि है तो पौध जो है औषधि पौधों के बारे में रिसर्च करते हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया भी अब मैं कहूंगा कि जैसे ग्लोबल सबमिट में आप आए हुए हैं कुमारी इसमें तो यहाँ पर जो अध्यात्म एकता और शांति की बातें हो है रही हैं ना तो ये पूरा आयोजन से आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा किस तरह का मानसिकता यहाँ जो वी आए हैं जो कॉमन पीपुल आए हुए हैं वो लोगों के ऊपर क्या असर हो रहा है और बाहर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा धन्यवाद रमेश भाई जैसा आपने पूछा कि ये हम 27 तारीख को यहाँ पे आ गए थे और जो ग्लोबल समिट हो रहा है वैश्विक सम्मेलन आतेवाद मतलब स्पिरचुअलिटी यूनिटी पीस इसमें आने पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिले जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और ये जो शांतिवन कैंपस हमने देखा और यहाँ जानकी दीदी को सुना सिस्टर बी के शिवानी जी को सुना और मोटिवेशनल और कई स्पीच हुई कई लोग बाहर के जो आए विदेश से भी आए नेपाल से रशिया से तो जो इस कैंपस का वातावरण है और जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा कार्य किया जा रहा है निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और इससे जो हमारी जनता है या जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं विभिन्न सेंटरों के माध्यम से खेती के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के साथ साथ जो सामाजिक रूप से उत्थान की बात जो हो रही है विभिन्न वर्गों की वो निश्चित रूप से सराहनीय है और यहाँ का जो वातावरण है कैंपस का बहुत ही शांत प्रिय है स्वच्छता बहुत ही अच्छी है किसी प्रकार का किसी को कुछ कहना नहीं है सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं वेल मैनेज वेल अरे तो ये बहुत ही अच्छी बात है मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ एक बार मानसरूप में आया था जिसमें यौगिक शाश्वत खेती की बात कर रहे थे हम जी जी जी। और पांच दिन का कार्यक्रम था इसी प्रकार ये तीन <laughs> दिन का कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और निश्चित रूप से सारी जो हमारे देश की नहीं बल्कि विदेशों में जो हमारे सेंटर हैं <laughs> उनके माध्यम से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही कल्याणकारी है और कल्याणकारी योजनाएं भी जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और डॉक्टर मनीष कुमार जी मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताएंगे हमारे सभी श्रोताओं को आ, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस संस्था से लोग जुड़ें और इस संस्था से जिस तरह से आत्मीयता से जुड़ें जिस तरह से ये संस्था काम कर रही है इसमें सहयोग करें जो अपना कर सकते हैं जिस तरह से जो अगर उनको नॉलेज है तो उसके क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में और जैसे इनकी विभिन्न प्रकार की जो संस्था की विंग है कृषि की है एडमिनिस्ट्रेशन की है डिफरेंट मेडिकल साइंस की है जी, जी। तो सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम भी संस्था के साथ जुड़ चुके हैं और और लोगों को भी आह्वान करेंगे कि कृषि <laughs> के क्षेत्र में जुड़ें जिससे कि हमारे किसान भाइयों को भी बहुत इससे लाभ होगा और जो शाश्वत योगिक खेती की हम बात कर रहे हैं जो प्राचीन समय में होती थी थोड़ा सा हम लोग उर्वरकों पर जाग रहे थे तो वो फिर से वापस आ रहा है योग और निश्चित रूप से इस तरह की जो हमारा अपना अनुभव भी है कि जो योगिक खेती या जो हमारी कंसंट्रेशन पॉजिटिव एनर्जी होती है अगर वो किसी भी पौधे में जाएगी तो निश्चित रूप से वो उत्पादन भी अच्छा होता है गुणवत्ता भी अच्छी होती है तो इस तरह से इससे सारी कम्युनिटी को पूरे देश को प्रदेश को खासतौर से राजस्थान की जनता को लाभ होगा ओम शांति ओम शांति डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपनी भावनाओं को बताया आपने और डॉक्टर होने के नाते एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होने के नाते आप किसानों के लिए बहुत मोटिवेशन वाली बातें बताई बताईं औषधीय पौधों के बारे में आपने बताया और अभी लास्ट में आप मैसेज में आपने ये भी कहा कि शाश्वत योगी खेती के बारे में भी लोगों को अवेयरनेस फैलाने का काम ब्रह्मा कुमारी कर रहे हैं तो उसे और लोगों को भी करना चाहिए ताकि हमारा फिर से भारत जो है कृषि प्रधान देश जो है वो बने और उसमें सभी किसान जो है आगे आए अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएँ आध्यात्मिक रूप से भी और अपने किसानी जो आप कर रहे हैं एग्रीकल्चर में भी आप अच्छा काम करें ऐसी शुभ कामना के साथ मनीष जी फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हम शांति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 जी आई